gelo tum bhi lo केक काटता हूं मैं भी मैं भी मैं भी, मैं भी, मैं, भी, भी, मैं, भी, मैं, भी। मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूं मैं तो, तो, तो, तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है हां यहां पर रखी तो है कितनी सारी क्या हर साल इतनी मिठाई आती है हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूं Usse, usse usse dugni mithai aati hamare ghar pe itni bhi yehi si itni dheesi mithai ka kya karte ho sabko baantte hain aur sabko khilate hain pata hai jab mera janam hua tha main 3 kg ki thi achha phir to tumhare ghar mein 6 kg mithai aayi hogi ha ye baat to theek hai ho gayi dugni ab tum kitne kg ki ho kunjamma ah, 30 kg ki hu तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है हां 60 किलोग्राम है अगर तुम अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 किलो ग्राम की होती तो <laughs> अरे बस किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूं आ, इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए हां हां 61 किलोग्राम अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयां बांटती तो <laughs> पता है हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है 300 किलोग्राम किलो किलो तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती <laughs> और चींटी की मम्मी <laughs> उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा <laughs> डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो कम छोड़ो डायनासोर के बाद हम तो मिठाई खाते हैं हां कहीं ये 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए कुंजम्मा का जन्मदिन अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम कलाकार ईशान वंश आयनिश तन्मय तनीषा